सहकार रेडियो के कार्यक्रम किताबें करती हैं बातें में आपका स्वागत है मैं हूँ शिल्पी आज से हम एक नई पुस्तक की शुरुआत कर रहे हैं पुस्तक का नाम है पाप और विज्ञान इसके लेखक हैं डायसन कार्टर ये पुस्तक मुख्य रूप ऐसी वैश्यावृत्ति नशाखोरी और गुप्त रोगों के उन्मूलन के लिए तत्कालीन समाजवादी देश रूस और पूंजीवादी देश अमेरिका में हुए प्रयासों और उनके परिणामों की एक तुलनात्मक रिपोर्ट पेश करती है तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं प्रोफेसर डीडी डी द्वारा लिखी गई इसकी भूमिका से। पुस्तक का प्रकाशन किया है राहुल फाउंडेशन लखनऊ ने जिसे आप जन चेतना बुक्स डॉट ओ जाकर खरीद भी सकते हैं। तो सुनिए इस पुस्तक के बारे में प्रोफेसर डी डी के विचार किसी भी आधुनिक नगर में सामाजिक परिपक्वता प्राप्त करने वाला कोई भी इंसान कह सकता है कि अपराध पाप और विज्ञान का मतलब तो खुद ही जाहिर है हम में से अधिकतर कम से कम हिंदुस्तान के रहने वाले लोग जानते हैं कि अलग अलग धर्मों में पाप की अलग अलग व्याख्याएं हैं। एक मुसलमान के लिए शराब पीना पाप है एक हिंदू के लिए गाय का मांस खाना पाप है पर एक ईसाई ये दोनों ही काम रत्ती भर आत्मसंताप के बिना कर सकता है पाप की ये अलग अलग व्याख्याएं समाज के नियंत्रण के लिए काफी सिद्ध नहीं हुई इसलिए कुछ कामों को जिन्हें अपराध कहा जाता है रोकने के लिए कानूनी कार्रवाइया की जाती हैं। इन कामों के लिए सजा देने का अधिकार पुलिस और अदालतों को दिया जाता है सजा कारगर हो इसके लिए जरूरी होता है कि अपराध का पता लगाया जाए और अपराधी के खिलाफ कुछ कानूनी कार्रवाई की जाए पर अधिक मामलों में ये साबित करना मुश्किल होता है कि अब पाप का फल मिल गया है इसलिए ये कहकर संतोष कर दिया जाता है कि पापी अपने पापों का फल दूसरी दुनिया में या अगले जन्म में भोगेगा पर विज्ञान के अंतर्गत नतीजों की नापजोक सावधानी से किए गए प्रयोगों और अनुभवों के तर्कपूर्ण भौतिक विश्लेषण के आधार पर ही होती है इसमें आध्यात्मिक और अदालती नियमों का समावेश नहीं जहर की एक पुढ़िया चाट जाने वाला इंसान मरेगा जरूर भले ही ये काम कानूनी हो या ना हो शरीर के अंदर किसी रोग के कीटाणुओं के उचित मात्रा में पहुंच जाने पर वो रोग होगा जरूर भले ही भगवान की इच्छा हो या ना हो साथ ही रोग का निश्चित रूप से घटना बढ़ना भी जारी रहेगा अगर किसी बुरे काम के संबंध में इन तीनों यानी धार्मिक कानूनी और वैज्ञानिक नजरियों से हम एक ही नतीजे पर पहुंचे यानी उस काम को करने से रोग हो जाने की भारी संभावना हो साथ ही वो अपराध भी हो तो समाज उस खतरनाक बुराई को उखाड़ फेंकने की भरसक कोशिश करता दिखाई पड़ता है यौन संबंधों तथा उससे संबंधित बातों तलाक गुप्त रोग वेशावृत्ति के नियंत्रण के बारे में तो बात ऐसी ही है उसी तरह शराब तथा इंसान उसके परिवार और समाज पर मशीनी युग में बढ़ती दुर्घटनाओं के रूप में प्रकट होने वाले इसके प्रभावों के नियंत्रण के बारे में भी बात ऐसी ही है अभी हाल में मौजूदा जमाने की दो एकदम अलग अलग सभ्यताओं ने जो अपने अपने ढंग की आदर्श सभ्यताएं हैं, इन बुराइयों को उखाड़ फेंकने के लिए कुछ तरीके अपनाए है डायसन कार्टर ने उनकी सच्ची और निष्पक्ष रिपोर्ट पेश की है कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि अमेरिका में विज्ञान का महत्वपूर्ण विकास हुआ है पर कोई इस बात से भी इनकार नहीं कर सकता कि वहीं पुलिस शक्ति का उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण विकास हुआ है। अमेरिका के सभी धार्मिक दल ऐसे मसलों पर अपनी पूरी ताकत जुटा देते हैं फिर भी वहाँ तलाकों की संख्या दुनिया भर में करीब करीब सबसे ऊंची है सुधार के राजनीतिक आंदोलनों पुलिस की विशेष कार्रवाई गिरजा घरों में लगातार धर्मोपदेश के बावजूद अमेरिका में गुप्त रोग वेश और शराब खोरी अपनी अपनी जगह पर जो की त्यो बरकरार है सोवियत रूस एक नई समाज व्यवस्था का पहला और सबसे बड़ा प्रतिनिधि है वहाँ इस बात की पूरी गुंजाइश थी कि वर्तमान समाज की ये खौफनाक वसीयतें पूरे जोर शोर ऐसी भड़क उठे क्रांति ने संगठित धर्म व्यवस्था को खत्म कर दिया था पहले के अधिकांश प्रतिबंध हटा दिए गए थे वेश्या को अपराधी मानकर दंड नहीं दिया जाता था तलाक बहुत आसान हो गया था सरकार की ओर से सस्ती शराब का प्रबंध कर दिया गया था इनके साथ साथ क्रांति के बाद विदेशियों के आक्रमणों और उत्पादन की बढ़ती हुई दर से उत्पन्न कठिनाइयों के बारे में भी सोचिए पूंजीवादी तर्क पद्धति आपको इसी नतीजे पर पहुंचाएगी कि अब वहां व्यविचार का खूब बोलबाला होगा पर हम देखते हैं कि सोवियत रूस में वेशवृत्ति एकदम खत्म हो गई है तलाकों की दर को घटाकर न्यूनतम स्तर पर ला दिया गया है जो देश कभी किसानों और मजदूरों की नशेबाजी से बदनाम था वहां अब शराबखोरी का करीब करीब लोप हो चुका है ये परिणाम जो बड़े विचित्र और असंगत प्रतीत होते हैं सोवियत रूस में वैज्ञानिक अनुसंधान के द्वारा इन समस्याओं की जड़ों का पता लगाकर ही प्राप्त किए गए हैं। पूंजीवादी देशों में पुलिस वाला जिस सवाल को उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता पादरी जिस सवाल को उठा नहीं सकता वैज्ञानिक जिस सवाल को उठाता ही नहीं वो ये है आखिर इन बुराइयों की जड़ क्या है सोवियत रूस का उत्तर है कि कुछ वर्ग इन बुराइयों से बेशुमार मुनाफे कमाते हैं इसलिए ये मौजूद है इस तरह सामाजिक बुराइयों से मुनाफा कमाना सामाजिक बुराइयों से लाभ उठाना जनता के बहुसंख्यक भाग के आम शोषण का ही नतीजा है इससे जनता का बहुत बड़ा भाग इनकी तरफ झुकता है इसीलिए ये फैलती है जनता के आम शोषण का अंत होने से ही सोवियत रूस में इनके मूल कारणों का भी अंत हुआ जो इनसे मुनाफा कमाते थे उनको कड़ा दंड दिया गया उन लोगों को नहीं जो इनके शिकार हुए थे अर्थात चकले चलाने वालों को वेश्याओं को नहीं गैर कानूनी तौर पर शराब बनाने वालों को शराब पीने वालों को नहीं साथ ही सोवियत रूस में काम पाने का अधिकार हर नागरिक का अधिकार बना दिया गया हरेक के लिए अच्छा रहन सहन मुमकिन बना दिया गया नई आजादी का असर आसानी से दिखाई देने लगा कानून पार्टी के प्रचार और जनता की वैज्ञानिक शिक्षा का सहारा लेना सरल बन गया जनता को पूरी तरह शिक्षित बनाने का प्रबंध किया गया सस्ती व अच्छी पठन सामग्री का प्रबंध किया गया सभी के लिए सुंदर संगीत अच्छे से अच्छे सिनेमा संस्कृति पार्कों और खेलकूद के मैदानों द्वारा मनोरंजन और थकान मिटाने के भिन्न भिन्न साधनों की व्यवस्था कर दी गयी पहले की सभी बुराइयाँ छुब हो गयी क्योंकि अब उनके टिकने की कोई वजह नहीं रह गई थी मनुष्य का जीवन पहली बार रहने लायक सुखमय जीवन बना जीवन से कतराने और भागने की कोई जरूरत नहीं रह गई भारत में हमारे सामने भी यही समस्याएं हैं। भारत में उन्हें दूर करने के लिए अमेरिकी तरीके अपनाए जाते हैं उदाहरण के लिए शराबबंदी किंतु देशवासियों से जीवन की आवश्यक चीजें छीनकर मुनाफाखोर उनके जीवन को तिल तिल घटाते रहने को तैयार हैं और ये काम वो समाज के प्रतिष्ठित वर्ग के एक सम्मान प्राप्त सदस्य की हैसियत से करता है उत्पीड़ित के क्रोध से पुलिस उसकी और उसके मुनाफों की रक्षा करती है भूखमरी गंदी बस्तियों और शिक्षा की कमी ऐसी आम जनता को कैसी हानि पहुँच रही है इसे तो वैज्ञानिक भुला देता है पर वो सुझावों डॉक्टरी मदद यहाँ तक कि प्रशंसा के द्वारा पूंजीपति की सहायता के लिए दौड़ पड़ता है क्योंकि धनी के सिवा अच्छी रकमे दे ही कौन सकता है जिन लोगों ने भारी मुनाफे कमाए हैं उनके अलावा खोजबीन के लिए रकमे खर्च ही कौन कर सकता है जहाँ तक धर्म की बात है वो सिर्फ इतनी घोषणा कर देता है कि पीड़ितों को अगले किसी जन्म में उनका हक मिल जाएगा कुछ और तसल्ली देनी हुई तो धर्म कह देता है ये लोग जरूर ही अपने किसी पिछले जन्म के पापों का फल भोग रहे हैं इसका सीधा अर्थ ये है कि उनकी तरफ नजर ही न उठाई जाए या कहिए उनका और भी डटकर शोषण किया जाए अपनी शुभेक्षाओं के बावजूद क्रांति के तमाम फलों को सुधारक लोग बिना क्रांतिकीय ही हासिल कर लेना चाहते हैं तो श्रोताओ सहकार रेडियो पर आप सुन रहे थे कार्यक्रम किताबें करती हैं बातें आज आपने सुनी डाइसन कार्टर की पुस्तक पाप और विज्ञान की प्रस्तावना की ऑडियो रिकॉर्डिंग जो कि प्रोफेसर डीडी डी द्वारा लिखी गई है हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारा फेसबुक पेज लाइक करें। सहकार रेडियो के कार्यक्रम सीधे अपने व्हाट्सएप अकाउंट आरोप पाने के लिए हमारे व्हाट्सअप अकाउंट नंबर नाइन सिक्स वन सेवन डबल अपना नाम और संक्षिप्त पता लिखकर भेजें। तो अगले बुधवार इस पुस्तक की अगली ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ फिर मिलेंगे तब तक के लिए दीजिए अनुमति मुझे यानी शिल्पी को नमस्कार